شہزادہ اور ایماندار خاتون یہ کہانی ہے شہزادے کلارینٹ کی جو ایک خوبصورت دانشمند نوجوان تھا اس کے والد یعنی بادشاہ اس پر بہت ناز کرتے تھے اور سلطنت کے سبھی ہی میں اس سے مشورہ لیتے تھے اس دن دو اہم فیصلے لیے جانے تھے तुम उससे निकाह क्यों नहीं कर लेते? वो एक ताकतवर बादशाह की बेटी है। अब्बा, मैं किसी ऐसे से सिर्फ इसलिए निकाह नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो शहजादी है। तो और दूसरी कौन सी खूबियां की तलाश है तुम्हें एक बीवी के मद्दालेख? एक खूबी जिस पर बाकी की सभी खूबियाँ मुनसिर हैं। सिर وزیر मिलना चाहते हैं आ, उन्हें अंदर भेजो आप रिटायर क्यों होना चाहते हैं आप तब से वजीर اعظم हैं जब से मेरे वालिद ने यहां हुकूमत की है बेटा तुम मुझे बताओ हमें इसके जैसा दानिशमंद आलिम और वफादार इंसान कहां मिलेगा अब्बा मैंने इन से सीखा है कि इल्म हासिल किया जा सकता है वफादारी और सभी नेक खूबियां इस एक खूबी पर मुनस्सिर हैं यही सबसे अहम सिफत हैं। लेकिन तुम किस सिफत की बात करते रहते हो मेरे पास एक तजवीज है शहजादे ने बादशाह और वजीर ए को एक तजवीज बताई कि कैसे सल्तनत के लिए एक काबिल वजीर का इंतखाब किया जाए उसी के मुताबिक अगले ہماری سلطنت کے قابل احترام وزیر آزم ریٹائر ہو رہے ہیں۔ بادشاہ ان سبھی کو نیوتا دیتے ہیں جو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے درخواست دینے کے لیے خواہش مند ہیں۔ مہربانی کر کے محل میں آج سے دو دن بعد سورج اگنے پر حاضر ہوں۔ خود انہوں نے امتحان مقرر کیا ہے۔ پتہ نہیں بادشاہ کے ذہن میں کیا ہے؟ وزیر اعظم ہونا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے بے انتہا علم اور وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ وفاداری اور علم سے بڑکر वजीर आजम बनने के लिए मोहब्बत लाजमी है अपने मुल्क और अपनी रियाया से इसके लिए वाले जैसे नर्म दिली की और जज के मानिल इंसाफ पसंदगी की जरूरत होती है और ये सब आते हैं सिर्फ एक खूबी से ईरा अगर तुम सोचती हो कि तुम्हें बहुत इल्म है वजीर आजम बनने के मुतालिक तो तुम क्यों नहीं दरख्वास्त <laughs> 10 और लोगों के साथ शहजादी ने उन सब آپ गुफ्तगू की मैं आपसे अपने वालिद کی طرف سے की तरफ से बात कर रहा हूं आप सब मुतहीक होंगे कि एक वजीर आजम बनने के लिए वफादारी और इल्म की जरूरत होती है पर इससे भी बढ़कर अपने मुल्क और अपनी रियाया से मोहब्बत करना लाज़मी होता है इसके लिए वालिद जैसी नरम दिली की और समझदारी की जरूरत होती है तो खुद बादशाह सलामत ने आप सभी के लिए एक امتحان मुकरर किया है ये है मकई और सेम के दाने की टोकरी। इसमें से बीज इकट्ठे करो और आप सबको महल के बगीचे के अलग-अलग हिस्से में जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा, जहां आपको इन दोनों को बोना होगा और याद रहे उससे सेहतमंद फसलें होगे। इस काम में किसी तरह की मदद लेने की इजाजत नहीं होगी। जिस तरह आप अपने बगीचे की और जिस शख्स का वो होगा, वो हमारा अगला वजीर आजम होगा। तो वजीर आजम के उहदे के सभी उम्मीदवार अपने अपने बगीचों की अच्छी निगरानी करने लगे और एक हफ्ते के अंदर ही सभी बगीचों में पौधे दिखाई देने लगे सिवाय एक के, यानी टियारा के। मेरे बगीचे में क्यों कुछ नहीं उगता? क्या मैंने कोई गलत कि� महीना बीत गया, मुआइने और इंतखाब का आखरी दिन आ गया। सभी बगीचे खूबसूरत और सेहतमंद दिखाई दे रहे थे, सिवाय टियारा के। इसमें अभी भी किसी बेल या पौधे का नामुनिशान नहीं था। बादशाह और शहजादा आए, उन्होंने सभी बगीचों को देखा और आखिर में टियारा के पास आए। ओह, एक भी बेल या पौ पर मैं कुछ भी उगा नहीं पाई बादशाह और शहजादा बिना और कुछ कहे चले गए और वक्त आ गया फतेहयाब इंसान के नाम का ऐलान करने का अपने बादशाह की तरफ से मैं इस काम के मुतालिक फतेहयाब इंसान के नाम का ऐलान करता हूं मिस टियारा कैम्बल आप बीच लो यह कहने से पहले ही मैंने कहा था कि एक वजीर आजम बनने के लिए कड़ी मेहनत और इल्म की जरूरत होती है जो मैंने नहीं कहा था वो यह था कि इनमें से हर एक सिफत बस एक उसूल पर मुनसिर होती है और वो है ईमानदारी का उसूल क्योंकि जो शख्स ईमानदार नहीं होता है ना तो वो वफादार हो सकता है ना ही वो सच्चा मोहब्बत करने वाला हो सकता है ना ही वो किसी के मुतालिक तरफदार हो सकता है जो बीज मैंने आप सब लोगों को दिए थे वो बेजान थे उनमें एक भी अंग हुआ या एक भी जड़ नहीं निकलनी चाहिए थी। आपके पास जो सेहतमंद फसलें थी, वो ये दिखाती हैं कि आपने अपने बादशाह को धोखा दिया है। सिर्फ एक शख्स ने इस चुनौती को पूरा किया है और वो भी पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ। और वो है टियारा। ये इंसाफ नहीं है। हम میم آف کرنا حضور جب ہم نے دیکھا کہ ہماری زمین کے حصے می کچھ نہیں اگرہا تو ہم نے سوچا کہ ہم نے کوئی خطا کی ہے اور اس لئے ہم نئے بیج لے آئے ہیں ٹیارا صرف ایسی تھی جس نے چنوٹی کو فائدے کے مطابق جاری رکھا بھلے ہی اس کا مطلب ہوتا ہے ناکامیابی صرف وہی وزیراعظم بننے کی حق دار ہے ہاں صرف की ہی है بننے کی حق وزیر آزم، میں آپ سے ایک اہم مدے پر مشورہ لینا چاہتا ہوں میرے والد کی خواہش ہے کہ میں نکاح کروں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو انتخاب کرنا ہو تو کیا آپ مجھے اپنا شوہر چنیں گی؟ میں تو آپ کو ٹھیک سے جانتی تک نہیں ہوں حضور اور میں صرف اس لیے کسی سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ وہ صرف ایک شہزادہ ہے یہی میں اببہ سے کہا کرتا ہوں कि मैं सिर्फ किसी से इसलिए निका नहीं कर सकता क्योंकि वो शहजादी है। नहर जैसा कि आप समझ गए होंगे, शहजादा और टियारा में बहुत कुछ एक जैसा दिखता था। वो एक जैसा सोचते थे और वो दोनों ईमानदारी की कद्र करते थे किसी और चीज से ज्यादा। इसलिए दोनों एक दूसरे का अहत्याराम करते थे और वो गहरे दोस्त बन गए।